तुझे पवित्र करता है और तेरे लिए उस दुर्गंध को सुगंध बनाता है अमृत तुल्य भोजन को लाता है फिर पचाता है तुझे संतति से वरत करता है आज उस राम के साथ अंतर के साथ धोखा झूठ फरेब इसी का नाम जिंदगी कैसे पढ़ोगे राम की कहानी कैसे जियोगे श्री राम की लीला जगत तो मात्र नाट्यशाला ना है एक बॉडी का सेल नहीं बनाए एक कोष तुम्हें तनका बनाना ना आया तो तुम खाली नाटक ही तो कर रहे हो बना तो वो राम ही रहा है नाटक में भी इतना झूठ इतना धोखा इतना कबट इतना फरेब अरे सोचो यदि बनाने का अधिकार भी तुम्हें मिल गया होता सामर्थ्य पा गए होते तो आज इस सारी धरती को तो तुमने जला के रख दिया होता खाली नाटक है और उसमें झूठ है कपट है फरेब है ईर्षा है द्वेष है लोभ है मोहाशक्तियां हैं सड़ी हुई मनोवृत्तियां है सोचो एक सर का बाल नहीं बना पाए और दंभ के रावण हम सब फूले बैठे देह वो रहा खिला वो रहा पहना वो रहा बुद्धि उसने दी विवेक उसने दिया और मैं इतना इतना अंधा हो कि जिया कथाओं में पात्रों के दोष मत खोजना कथाओं में अपनी पात्रता के दोष खोजो तो रामायण समझ में आएगी ये नहीं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया जानकी जी ने ऐसा क्यों किया अरे वाह चौधरी कहानी तुझको तेरी सुना रहा था और तू मीन एक महाविष्णु की लीला में कर रहा है बड़े समझदार हो गए ये लीला कथा है पढ़ अपने नाटक को क्योंकि नाटक ही तो तू जी रहा है जीवन में अपने लौट किया अवध आए हैं अब यहाँ बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि 250 से ऊपर श्री राम कथा के इस लीला कथा के कथाकार हैं भारत में तो थोड़े हैं बाकी सारे विश्व में इंडोनेशिया में हैं, उत्तरी अमेरिका में हैं हाँ बहुत जगह पर हैं। अंकोर वाट के कंबोडिया के ये कहानियों में थाईलैंड में सभी जगह राम की कथाओं के अद्भुत कथाकार हुए वे सब मिलाकर लगभग 230 से 250 तक हैं और जो ऑथेंटिक है और वैसे तो बहुत है तो इसलिए सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्णन ढंग कर, कर रखा है कथा एक ही है लेकिन उसे नाना प्रकार से दिया हुआ है है ना कम्बो ने इंडोनेशियन रामायण में राम की 300 सौ शादी हैं लक्ष्मण जी को भी 18 बीवी मिली है ब्रह्मचारी को तो वहाँ संपत्ति है तो इसलिए तो थोड़ा बहुत भेद सब में होता है क्योंकि समय के साथ समाज अपनी सारी अच्छाइयाँ नायक को देना चाहता है और बुराइयाखल नायक को देना चाहता है तो उसके विवाद में न फंसते हुए भगवान राम अवध में लौटे हैं और लीला नायक ये अयोध्या का समय चार से पांच बरस ही है वैसे तो लोगों ने कहा बारह हजार साल राज किया बहुत सी कथाओं में सुबह का समय है राम और जानकी प्रातःकाल रथ विहार कर रहे हैं अवध के राजमार्ग पर बहुत सुंदर लग रही हैं आज जानकी जी वे मातृत्व को प्राप्त है चारों ओर आनंद मंगल है ब्रह्म मुहूर्त का समय है जानकी जी स्वयं रथ हाँक रही हैं और तभी एक ओर से चीखती हुई एक आवाज आती है कि मैं राम नहीं हूं उल्टा जो जानकी जी की तरह तुझे फिर घर में रख लू जहां रात भर रही है वहीं जाके रह एक धोबी ने धोबीन को डांटा है राघवीन ने तक्षण लगाम अपने हाथ में लेकर रथ को दौड़ाया कि कहीं जानकी के कानों में आवाज न आ जाए लेकिन देर बहुत हो चुकी है और इसी एक वाक्य ने इस सारे घटनाक्रम को बदलकर रख दिया दोनों मौन हैं, दोनों स्तब्ध हैं दोनों एक ही रथ पर हैं, लेकिन आज दोनों एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे राघवींद तड़प रहे हैं कि जान की काश तुमने मुझसे वो संकल्प न लिया होता मेरे बिना तुम अब कहाँ रहोगे अरे कहने वाले तूने तो जबान हिला दी लेकिन ये नहीं सोचा कि इसमें परमेश्वर भी आहत हो गया होगा जब जब तुमने किसी के लिए छूट बोला कड़वी गंदी मैली बातें करी किसी पर कीचड़ उछालना चाहा, तो उस पीड़ा को आत्मा ने ही तो श्री राम ने ही तो झेला होगा तुम्हें याद कहां था तुम तो खुश थे कि मैं उसको पटकीते आया काश जानते कि तुमने कितना बड़ा पाप कर डाला यही लीला करके जगत माता लक्ष्मी और स्वयं महाविष्णु तुम्हें दिखा रहे और तुम हो कि जागना ही नहीं चाहते एक बार भी अपने को पढ़ना नहीं चाहते एक बार भी अपने समीप नहीं होना चाहते यही है राम कथा राघवेंद मौन है कि जानकी मेरे बिना तुम कैसे रहोगी तुम्हें फिर बन को जाना होगा और धड़प उठी है जानकी वो भी कह रही है मनी मन मेरे बिना राघवेंद आप कैसे रह पाए प्रभु जल्दी ना करना कहीं दूसरे संकल्प पर ना उतर जाना कहीं सरयू समाने का हठ न ठान लेना दोनों तरफ रहे और धोबी ने तो खाली चलता वो बात कही है आपने भी रथ लौट कर आ गया है जानकी जी अपने महल की ओर बढ़ गई है यंत्रचालित चालित सी और आगवेद भी राजकारियों के लिए चले गए सारा दिन इसी अंतरद्वंद में बीता है दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं लेकिन किसी में साहस नहीं है किसी को सांत्वना देने का भी सामना भी तो नहीं कर पा रहे काश आप जान सकते कि इस लीला का महत्व क्या है स्वयं परमेश्वर यह नाटक करने क्यों आए कि जिससे तुम कभी भी पाप न करो तुम कभी भी इतने गहन महल में न गिर जाओ कि जिसका उद्धार ईश्वर भी ना कर पाए वो मैले को तो सुगंधित फूलों में लौटा देगा लेकिन तेरे इस मन के कीच से वो क्या बनाएगा मुझे पता और आज हम वही कीचड़ खाते हैं वही पीते हैं वही जीते हैं और भक्त होने का स्वांग भी भरते हैं एक क्षण भी तो अपनी आत्मा के करीब नहीं हो पाते थोड़ी देर बैठना पड़ता है तो बोर हो जाते हैं कि कहीं और भागें कहीं और जाके बकवास करें यब, यब करें आत्मा से मिलना भी कोई उसको भी वक्त देना कोई वक्त देना होता है और चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए अरे वो तो रोम रोम मिला है तू बता तू कब मिलेगा अपनी अंतर आत्मा में है सब है तेरे पास धंधा कर रहे हैं और वही दो सिक्के एक सिक्के के दो पहलू धर्म गुरु भी दिखा रहा है कि भाई घर गृहस्थी भी तो करनी पड़ती है अरे श्री हरि के निमित्त होकर भी तो जिया जा सकता है मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीवधारी आज भी उन्हीं के निमित्त जी रहे हैं भटक तो सिर्फ आदमी तो ही गया है क्या गाय नहीं जी रही क्या कुत्ते बिल्लियां नहीं जी रहे और क्या उनके घर गृहस्थी नहीं होती कि तेरा ही एक अजूबा है झूठ बोलते हैं धोखा देते हैं अपने आप को उनके निमित होके जीते तो गृहस्थी बैकुंठ होती और विषयों के वशीभूत होके जिए नरक जिए, नरक दिए नरक पिए और सड़ा हुआ नरक बनकर मर गए गृहस्थी की आड़ मत लेना ये झूठ बोलते हो ये कपट है तुम्हारा श्री हरि के निमित्त होकर राम की सौगंध बन के जीते तो गृहस्थी में हर किसी का हर किसी में विश्वास होता समर्पण होता त्याग होता आत्मा की ज्योतियां होती बैकुंठ के रस होते तुम क्या जानो गृहस्थी होती क्या है तुम तो कभी गृहस्थ हो ही नहीं पाए हो। गृहम स्था इति ग्रहस्थ जो घर में स्थित है हमने उसको ग्रस्त कहा है और घर ईंट पत्थर का नहीं होता ये शरीर भी घर नहीं है आत्मा निकल जाए तो ये ये भी बेघर है ये घर नहीं है जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा आत्मा ही हम सबका घर है ये आती वत सदन घर तो वो है जो आत्मा है उसमें मन टिक गया तो तू ग्रहस्थ हो गया अगर मन विषयों में भटक रहा है तो अरे यावर या काहे की गृहस्थी कौन सा घर तेरा सब झूठ है सब कपट है आज दोनों दोनों को शांत बनाते रहे मौन अपने अपने ध्यान में और साहस नहीं है एक दूसरे का सामना करें सब कुछ उजड़ गया सब कुछ भी हो गया बात एक धोबी की ही नहीं है बहुत से विद्वानों और शास्त्रियों का कहना था कि यह मर्यादा अनुचित है इससे तो समाज में दोष फैल जाएगा और शायद गुलामी के अंतरालों में विदेशियों से डर करके आपने कथा बदल डाली कि जानकी जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो डर के मारे कोई भी किसी यमन के द्वारा उठा ली गई अवध बच्ची को लौट करके स्वीकार न करे एक भय मिलाया गया था समाज में राम की कथा को जानबूझ करके गुलामी के अंतरालों में उल्टा किया गया था और छापा खाना तो ब्रिटिश पीरियड में आया वो भी नहीं था पहले दस तक के अंतरालों में और हजार साल से ऊपर ये अंतराल रहे और उस लीला कथा को गुरुकुल की कथा को भी विद्वानों ने हमारे बदल दिया सबको डराने के लिए कि संभल के रहना अगर एक बार भी उठा ले गए तो फिर राम जी को भी जलाना पड़ा था जला दी जाओगी वो भी व्ययभीत रहे और घर वाले भी उसे अंगीकार ना करें फिर उसे कुत्ते नौ चाहे जो करे यह मूल कथा है जो आपको सुना रहा हूं गुलामी ने आपसे क्या क्या नहीं लिया है आज आप उनकी बेटी बन के जीते क्योंकि वहां रिलीजन है कोरी भौतिकता है इतिहास धर्म है तो आप भी इतिहास धर्म बन गए आप भूल गए कि आपके जीवन का जो शाश्वत सत्य है जो नित्य अमर है वो आपका धर्म है और वो आत्मा है जो अभी हम ब्रह्म सूत्र में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन गुरुओं को भी कथाएं उन्हीं की तो नकल में लानी थी हजारों ऋषि हैं कोई संप्रदाय नहीं गुरु के स्थान पर एक देव गुरु बृहस्पति हैं सारे ऋषियों के होते हुए भी। और यहां ही तो उठा और गुरुजी बैठा हुआ है और ना वो भीतर जाएगा ना तुम्हें जाने देगा बस सिक्का दिखाएगा चाहे भौतिकता के कारण और चाहे तथा बहुत भौतिक भो, भक्ति के कारण इसे छू और मेरे जेब में आ जा भीतर मत जाना और वही करते रहे तुम दोनों तरफ़ रहे दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते हैं। सारा दिन दरबार में बीता है रागवेन का और जानकी मंदिर के ठंडे फरश पर यूं ही लौटती रही है अंबा ही प्रार्थना करती रही है राहत आई है जानकी के वश्य तन पर ना कोई अवस्त्र आभूषण अलंकार हट गए हैं वो तो एक सादे वस्त्रों में आ गई है किसी ने नहीं कहा है जानकी ने अपने को बदल डाला है और उस रात राघवेन्द्र ने एकांत में लक्ष्मण को बुलाया है लक्ष्मण भोले लक्ष्मण नहीं जानते हैं क्या हुआ है किसी को नहीं पता है कि अवध का फिर वध होने जा रहा है कोई नहीं जानता है राघवेन्द्र ने कहा लक्ष्मण हु बुला के कहा लक्ष्मण जानकी जी को आज फिर बन को जाना हो ड़प उठाए लक्ष्मण कहा के आप ये क्या कह रहे हैं ऐसा क्यों उनसे क्या अपराध हुआ है कहा निष्पाप जानकी से तो कोई अपराध हो भी नहीं सकता लक्ष्मण लेकिन आज जानकी को फिर बन जाना होगा क्योंकि श्री राम की मर्यादा में समाज ने संदेह उठाए हैं इसलिए जानकी को बन को जाना होगा तो लक्ष्मण तड़प उठे कहने जिसकी अग्नि परीक्षा स्वयं अग्नि देव ने जिसे वरद किया है आज आप फिर उसे वन को भेजेंगे तो क्या समाज में कीचड़ और अधिक नहीं उठेगा लक्ष्मण ये राज आज्ञा है ये भाई राम का आदेश नहीं है तो आजानकी को फिर बन जाना होगा कहां फुटते हैं लक्ष्मण जी राज आज्ञा कि अवेलना कौन कर सकता है फिर भी विनम्र रोके रोते हुए फूट फूट कर रोते हुए लक्ष्मण कहते हैं सम्राट श्री राम मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार फिर सोचें कि क्या ये जानकी के साथ न्याय हुआ तो राघवेंद्र कहते हैं कि लक्ष्मण काश मैं अवध का सम्राट ना होता और वो साम्राज्ञी ना होती तो उसे भन को नहीं जाना होता जब हम जन जन के सम्मान के अधिकारी हैं तो उनके संदेहों का निराकरण करना भी तो हमारा धर्म है लक्ष्मण राज आज्ञा की अवहेलना न करो जानकी जी को ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, में छोड़ाओ लक्ष्मण जी को लगता है कि उनके प्राण ही नहीं रहे तड़प उठते हैं मौन खड़े हैं हाथ जोड़े राघवेन्द्र ने फिर कहा है कि लक्ष्मण हम तुम्हें आदेश देते हैं और ये राजा क्या है अब जाओ तो सिकते हुए लक्ष्मण ने कहा क्या ही सम्राट लक्ष्मण भी मर गया और वो बेलखते हुए वहां से चले जाते हैं किसी को शब्द का बाण मत मारना बहुत बड़ा पाप होगा और इस पाप को आत्मा भी भोगेगी और जीव भी भोगेगा तुमको भी भोगना पड़ेगा और तुम्हारी आत्मा को भी भोगना होगा राम को भी भोगना पड़ेगा किसी को कभी पीड़ा मत दो दंभ की अंधता त्याग दो लक्ष्मण जी बड़े भारी संकोच में कि जाने कैसे किस मुंह से कहूंगा कि मां आज आप फिर बनवासी हैं डरे हुए कांपते हुए जब जाते हैं तो देखा कि बाहर महल की सीढ़ियों पर ही जानकी जी बिल्कुल सादे पेश में बैठी है जैसे लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर रहे एक शब्द भी तो नहीं कहा है एक दूसरे का भला बुरा भी नहीं पूछा है कोई मंगल कामना भी नहीं हुई है आमना सामना भी नहीं कर पाए हैं, और जानकी जी बिना कुछ कहे रथ पर बैठ गई है और रात के अंधेरों को चीरता उन सन्नाटों में टापों की आवाज दूर दूर तक फैलाता रथ अवध से बाहर चल दिया जानकी त्यक्त हो गई है वो बनवास को जा रही है लक्ष्मण जी ले के जाते हैं जानकी के सामने वही क्षण है जो अतीत के हैं बस वो मुट्ठी भर क्षण ही तो उसके पास स्मृतियों के रूप में है बाकी सब कुछ तो उसने त्याग दिया है सगन वन में जानकी जी ने कहा लक्ष्मण रथ रोक दो तो। क्योंकि जानकी त्यक्त होकर किसी ऋषि कुल में भी तो नहीं जाएगी वो वन में ही उतर गई है लक्ष्मण जी के धैर्य के बांध टूट गए वो जाकर उनके पैरों में गिर पड़े कहा मां मैं आपको नहीं छोड़ सकता और मैं भाई भ्राता श्री राम से क्या आया हूं कि भैया आज लक्ष्मण भी मर गया मैं अब लौट के नहीं जाऊंगा तो कहा लक्ष्मण तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला जानकी जी कहती लक्ष्मण ये तो मेरा ही लिया हुआ संकल्प था तुमने राघवेंद्र को कैसे दंडित कर दिया आज जब मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं होगे, तो लक्ष्मण वो कैसे रह पाएंगे और तब वो सारी बात बतलाती है कि लक्ष्मण शीघ्र लौट के जाओ कहीं वो कोई भीषण निर्णय ना ले बैठे क्योंकि उन्होंने दूसरा संकल्प सरयू समाने का ले रखा और इस प्रकार समझा बुझा के डालस देकर जानकी से लक्ष्मण को विवश करती हैं कि वो लौट जाए और लौट के चल देते हैं लक्ष्मण जानकी के चारों ओर शूने गहरा रहे हैं न कोई अतीत है ना वर्तमान है ना कोई भविष्य है जानकी जी गंगा की तरफ बढ़ती हैं माता गंगा की ओर जाती है गंगा के लहरों में और उनके तट पर खड़े होकर मौन प्रार्थना करती हैं कि हे मां आज तो लपटें भी मेरा वरण नहीं करेंगे क्योंकि अग्निदेव ने मुझे वरद कर दिया है कि मेरी आग जानकी तुझे कभी छुएगी नहीं मां न मेरे आगे कुछ है न पीछे आज आप ही कृपा करो और अपनी खोद में मुझे समेट लो भी गंगा की स्तुति करते हैं और गंगा ऋषि वाल्मीकि को स्वप्न देती है कि शीघ्र मेरे तट की ओर बढ़ो ऋषि भी चौंक के उठते हैं और वो गंगा के तट की ओर बढ़ते हैं जानकी जहां खड़ी प्रार्थना कर रही हैं और फिर वो लहरों में प्रवेश करती हैं तो लहरें पीछे हटती चली जाती हैं जानकी जी स्तब्ध हैं कि आज गंगा भी उन्हें घर नहीं देंगी तभी वाल्मीकि जी वहां आते हैं और उन्हें समझा बुझा कर के भरत खंड का भविष्य है उनके घर में उन्हें लौटा ले जाते हैं कहानी है इस लीला कथा में तुम अपने अपने पाप खोजो अपने उस सारे जीवन को देखो कि कब कब तुमने झूठ बोले कब कप कब -कप कपट किए और कैसे लुटा तुम्हारे जीवन का अवध और कैसे तुम्हारे मन दशानन बने और तुम्हारा जीवन जो अवध था वो केवल एक लंका बन के रह गया परमेश्वर ने लीला की है प्रभु लीला के लिए अवतरित हुए हैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए पात्रों में गुणधूष मत ढूंढना क्योंकि वहां सब देवता है वहां सारे देवता हैं वो अवध में हैं अथवा लंका में है वहां तो रावण कुंभकरण भी मां भगवती के पार्षद हैं अंग रक्षक हैं द्वारपाल हैं जय और विजय वहां सारे देवता हैं वो तो नाटक करके तुमको तुम्हारे गुण दोष पढ़ा रहे हैं और यदि तुमने उन्हें नहीं पढ़ा है तो तुमने कभी कोई मानस पाठ नहीं किया है गोविंद सोचो विचार करो कि अपने से विस्थापित होकर जीना भी कोई जीना है बोलो और सदा एक विस्थापित की तरह जिए हो क्योंकि आत्मा में तो कभी तुम विस्थापित हुए ही नहीं तो एक विस्थापित भगोड़े की एक चोर उचके की जिंदगी तो है केवल बाहर की भौतिकताएं जीना और जहां मात्र निमित हैं हम हमें कोई निर्माण करने वाला नहीं है आत्मा ही हमको हर क्षण देने वाला है बुद्धि विवेक सब कुछ देने वाला और हम अपने तन का एक रूमकूप नहीं बना पाए हैं तो झूठे दंभ ऐठ क्यों यदि कुछ हम पाए हैं कुछ ज्ञान है कुछ जानते हैं तो वो ज्ञान हमें विनम्रता दे कि देखो प्रभु ने कृपा कर मुझे ज्ञानी को इतना ज्ञान दिया है मैं तो एक जीवन का क्षण बनाना नहीं जानता सब आत्मा के सहारे है और उसने मुझे ये विद्या ये ज्ञान ये विज्ञान दिया है तो ये उनका अतिशय कृपा है पंगु चढ़ी गिरीवर गहन मुंह ये तो उनकी कृपा है उसमें ऐठना दंभ करना कि मेरा ये पद है मेरी ये डिग्रियां हैं अरे तेरी एक सांस भी तेरी नहीं है किसी ने भीख में तुझे दी तो तुझे विनम्र होना चाहिए उसने मुझे संतति से वरद किया है न कि मैंने बनाए सौभाग्य भी मुझको नारायण ने दिया है तो मैं विनम्र हूं या एठ जाऊं और सिर्फ दे रहते हैं हम लोग क्यों क्योंकि हम बाहर की इस सिक्के के दोनों पहलू दिखाकर कभी वो ये दिखाता है तो जेब में डाल लेता है जब हमको ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो ये दिखाता है तो जेब में डाल लेता और वक्त खेलता रहता है मजाक उड़ाता है हमारे चाहे वो राजनीति है या धर्म नीति है बस एक सिक्के के दो पहलू और उसके दोनों तरफ हम बंदर से नाचते रहते हैं और उन्हें वो हर कोई अपने खीसे में हमको डाले रहता है और हम विस्थापित से भटकते रहते हैं आत्मस्त नहीं होना चाहते इस विस्थापित अवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते और फिर फिर दंभ में फूल जाते हैं मैं हूं ना अरे वो है वो है ना ये याद करो आए ऋचा दो कहा मनु वग्नि अंगेराह वो अंगे कि हे कृष्ण हे ज्योतिर्मय हे राम हे सूर्यवंशी हे सूर्य हे ब्रह्म ज्वालाओं के दहकते हुए कुंड मेरी आत्मा खटखट वासी मेरे अंग अंग में ज्योति बनकर समाने वाले मेरे सखा मदन गोपाल जी से और स्नेहमयी में भावमयी में पूजा से भजन जो मुझको मेरी अंतर आत्मा से जोड़ते हैं जो मुझको मुझसे बांध देते हैं और उस दिव्य राह पर चिर चलते हैं जहा मनुष्य की योनि के सार्थक मूल्य है बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी हमारा इस योनि में आने का मतलब क्या है एक बहुत बड़ा प्रश्न है एक यक्ष प्रश्न है क्या हम इसीलिए आते हैं कि कुछ बड़े हों गुडनों चलें और ये भौतिक जगत का खेल करते रहें और फिर ही एक दिन मर जाए सब कुछ छोड़ के यानी किन अंधेरों में किन अनजानी राहों में हम खो जाए सब कुछ लुट जाए क्या यही बन सी हो और इसी तड़प ने आदि मानव को अंतर की राह दी थी किन प्रश्नों का उत्तर तो मुझे मुझ में खोजना है ये बाहर कहां मिलेंगे कारण कि क्षण क्षण मैं अपने अंतर में ही तो उत्पन्न आज भी तो भोजन मेरे भीतर यज्ञ होकर रक्त के कणों में बदल रहा है मैं नहीं जानता कौन कर रहा है ऐसा कैसे कर रहा है सारे दुनिया का सारे विश्व के ज्ञान विज्ञान भी नहीं जानते तो फिर मेरा उत्तर तो मुझे मेरे भीतर मिलेंगे और वहीं जब वो उसने अपने को जानना चाहा तो गुरुकुल में गुरुकुल की शिक्षा ने वेदों के अमृत ने उसे उसके अंतर की राह दी वो वेद जब हम निरंतर पाठ कर रहे हैं उसी परिपाटी में जब कभी गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे उनमें और हमें वेद हैं वो बच्चे थे उनके मन के घड़े खाली थे सहज ही भर जाते थे हमारे मन के घड़े भौतिकताओं से विषयों से अतृप्तियों और इच्छाओं से पहले ही भरे हैं ये खाली हों तो वेद के अमृत से भरे तो हमारे सामने वेद कठिन है उनके लिए सहज थे आए देखें आज की ऋषा में हमें क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि हिरण्य स्तूप ंगि कहते हैं मनुष्य अग्निरस वे पूर्व वच्छुचे अच्छाया वह दैव्यम जन्म सा दरहेषी यक्षी च प्रियम आज की ऋचा है इनकी संध्या विच्छेदित कर करेंगे तो कहा मनु वत अगने स्तुति में कह रहे हैं बाहर भी एक यज्ञ जल रहा है लेकिन हम ब्रह्म ज्वालाओं की अर्थात जो हम सब में प्रज्वलित हैं बाहर नैमितिक यज्ञ है भीतर यज्ञ है आत्म यज्ञ है तो मनु की चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं मनु कहते हैं काल को जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो वो एक संवत्सर होता है उसी को ईयर कहते हैं इसी प्रकार पृथ्वी जब तैतालीस हजार तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष अर्थात तैतालीस लाख बीस हजार परिक्रमा सूर्य की करती है तो यह एक मनु का वर्ष होता है और इस प्रमाण से इकहत्तर वर्ष की आयु मनु की नापी गई है ये ज्योतिष की इकाई है तो मनुवत अग्नि के अनंत काल तक सदा अजर अमर रहने वाली है आत्मा हे यज्ञ ज्योतिर्मय जगत को प्रकट करने वाली और इस प्रकार सूर्य का पुत्र मनु है क्योंकि सूर्य की परिक्रमाओं से ही मनु का हम जन्म करते हैं अर्थात काल की इकाई को खोजते हैं इसलिए सूर्य का बेटा मनु है जो आपने सभी शास्त्रों में पढ़ा ऋषि भी हैं बहुत से ऋषियों के नाम हैं और मनु के नामांतर बहुत से जो हमारी विलक्षण विभूतियां हुई हमने उन्हें नाम भी दिए जैसे मनु के से जन्मने के कारण आप मनुज कहलाए लेकिन यहां भी मनु का अर्थ काल ही है तो कहा मनु वत अग्नि काल आ हे ब्रह्म ज्वाला हे यज्ञ हे सूर्य काल को भी प्रकट करने वाले महाकाल हे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ यह अर्थ है इसका अंगेरस अंगेरो। हाँ, तो अंगे रहस्य वे रोह तो संधि विछेद हुआ अंगेरा अंग अंग में व्याप्त होकर संपूर्ण सचराचर में हर शरीर में पेड़ों में जीवधारियों में ह हाँ, ज्योतियों के जगमग ज्योतियों से जीवन को महकाने वाले पुनः पुनः प्रकट करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ ये याति ये याति एक राजा भी हुए हैं जो पुनः राज को प्राप्त भी हुए महाराज ये याति और ये याति का अर्थ होता है यावर इसी से बना है भटकता हुआ मन जो अस्थिर है सदन कहते हैं घर को कि जो मन को भी घर दे दे अर्थात बांध दे ऐसे हे यज्ञ हे आत्मा हे अग्नि हमारा मन है कि वो किसी के बांधे नहीं बनता है थोड़ी देर भजन का रस रहता है और फिर विषयों में आसक्तियों में भ्रमों में अनंत कल्पनाओं में यह यायावर मन भटकता ही रहता है रात सो भी जाते हैं तो मन सपनों में भटका करता है तो ये यायावर है तो कहा ये निरंतर भटकते हुए इस मन को भी एक घर में टिकाने वाले एक खूंटे पर बांधने वाले पूर्व वच्छु से चे पूर्व वच्छु चे अर्थात हर ओर सर्वत्र जीवन को प्रगट करने वाले अतिशय निर्मल करने वाले और ज्योतियों से गमकाने वाले अच्छ या आज हम सबको उत्पन्न करने वाले हे आत्मा ही यज्ञ आज हमें भी अतिशय निर्मल करो मैं खोज रहा हूं मुझको अपने ही भीतर उन आत्मज्वालाओं में जिनका मैं कारण हूं जिनसे मैं प्रकट हूं तो कहा आया, मुझको उत्पन्न करने वाले मुझे बारंबार जन्म देने वाले हे आत्मा आज पुनः मुझे निर्मल कर वहा वहन करने वाले दैव्यम हे देव हे आत्मा हे यज्ञ अब देवत्व की ओर ले जाने वाले जन्मा इस जन्म को मेरे सादय धन्य कर सम्मानित का राज मुझे उन आत्मज्योतियों से उस अनंत की राह में बरहिषी बरहिषि यज्ञ कुंड में छोटा सा अंतर में एक ग्रह होता है उसको हम अग्नियों का गर्भ ग्रह कहते हैं हम पहले ही बता चुके हैं अब जो बाहर यज्ञ कुंड बनते हैं तो उसमें वो गहरा गड्ढा नहीं बनाते हैं पुराने जमाने में उसी में हम प्रसाद रख के पत्तों से ढकते थे फिर उसके ऊपर संविधाओं को लगाते थे और फिर उसके ऊपर हवन होता था तो हवन के उपरांत उस पात्र में से जो पका हुआ प्रसाद होता था उसी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था और अग्नि अग्निकुंड से ही खीर प्रकट हुई थी भगवान जिसको खा करके भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए थे महाराज दशरथ के अग्नि देव का प्रसाद ही अग्नि देव ही तो देते हैं उसे तो उसको कहते हैं बरही गर्भ रहे तो कहा किसा बर यक्षी कि वो जो चमकती हुई किरणों की का जो गर्भ है जो ज्योतिर्मय गर्भ है उसमें हमें भी उसी प्रसाद की भांति यज्ञ कर हमें ज्योतियों की राह दे अपने गर्भ से एक बार फिर प्रकट कर कि हम अनंत की राह लें अनंत की माँ यात्रा करें और उस ज्योतिर्मय जगत को पाए, एक एक ऋषा मेरी वेद का प्रत्येक ऋषि मुझे मेरे भीतर ले जाना चाहता है लेकिन मैं बाहर ही ईश्वर खोज रहा हूं क्यों क्योंकि सारा संप्रदाय सारे गुरुजन मुझे बाहर ही जो पढ़ा रहे जो नैमितिक है उसी को सब कुछ बता रहे मेरा ही प्रतीक मंदिर है मेरी आत्मा का प्रतीक इस यज्ञ का प्रतीक ही भगवान की मूर्ति है मैं ही उसमें जीव रूप पुजारी हूं बाहर नैमितिक है मंदिर भीतर स्वाहे मंदिर ये मेरा मंदिर है यहां कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा ये बड़ी विचित्र बात है आए देखें ब्रह्म सूत्र में भी हम क्या कह रहे हैं कह रहे हैं नानुमानम तचश छब दात तच छब छबदात न अनुमानम कि ईश्वर आत्मा है इसे कोरा अनुमान न समझना आत्मा ही घटघटवासी है आत्मा ही मेरा जनक है आत्मा में ही मेरी मुक्ति और मोक्ष का विधान है आसमानों में भगवान खोजने न चल देना कि जो जो बाहर ने कहा कि उधर जा उधर जा और ये जब तक भीतर नहीं आएगा तू अपने इन निर्क्ष प्रश्नों का उत्तर भी नहीं पाएगा बहुत बार आकर मुझसे पूछते हो मेरा उद्देश्य क्या है मैं जानता हूं मन संदेह रहित हुआ किसका कितने भी उत्तर दू तुम्हारे संदेह वही रहेंगे वेद की रिचाई है जो आगे पढ़ोगे अभी उसका खाली भावार्थ रहा हो मन संशय रहित हुआ किसका आत्मा को संशय हुआ कब वो तो नित्य दृष्टा है मन संशय रहित हुआ किसका आत्मा को संशय हुआ कब अपने भ्रमों का निवारण चाहने वालों इस मन को आत्मसंगी बना लो संदेह रहेगा बाकी जब तक दाएं बाएं बाहर पूछते रहोगे वो सिर्फ नाटक होंगे तुम्हारे और किसी तपोनिष्ठ का समय भी तुम बर्बाद कर रहे हो तपस्वी का भी तुम्हें निस्सदेह नहीं हो सकते वो तुम्हें अपने भीतर ही जाकर उस सत्य को पाना होगा न अनुमानम मतच मतच शब्दाथ तुम्हें तुम्हारे अंतर में जाकर के ही सत्य को पाना होगा वो व्यक्ति जो स्वयं भीतर नहीं गया है तुम्हें सत्य कहां से दिखा देगा इसे एक उदाहरण के साथ समझाते हैं थोड़ा जादू दिखाते हैं आपको ये देखिए ये गोविंद मेरे को एक सिक्का देगा ये सिक्का है ना सिक्का भले एक है इसके दो पक्ष हैं हेड एंड टेल इस सिक्के में भौतिकवाद पूरा का पूरा लिपट कर कभी नेता की जेब में चला जाता है तो कभी धर्मगुरु की इस सिक्के के दो पहलू अच्छा हाँ उदाहरण ले रहे ना तो थोड़ा राजनीति में भी चलेंगे इसका एक है सांप्रदायिकता एक पक्ष दूसरा है सेकुलरिज्म है दोनों एक ही सिक्के के सांप्रदायिकता है सांप्रदाय बात और सेकुलरिज्म क्या है सांप्रदायिकताओं पर एक सड़ी हुई राजनीति सिक्का वही है पक्ष दो है शाहबुद्दीन कहते हैं कि हम सेकुलर फोर्सेस को जुड़ जाना चाहिए एक फैनाटिक मुस्लिम कम्युनल सेकुलर है वही बात है। सारे अल्पसंख्यक संप्रदाय कहते हैं तो ये सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता का सिक्का मदारी की तरह नेता आपको हर चुनाव में दिखाता है और धीरे से सिक्के को जेब में सरका देता है और आप सबके वोट उसकी पॉकेट में चले जाते हैं तो धर्म गुरु भी यही करता है देखो इस सिक्के को यह है भौतिक जगत तुम्हारा आसक्त जगत मेरा घर मेरी बीबी मेरे बच्चे और इधर वो दिखा देता है निमित भक्ति वाहि जगत की अब वो दोनों एक ही सिक्के में चिपके हुए हैं, अलग तो नहीं हो सकते तो मैं भक्ति भी फिर क्यों कर रहा हूं अपने आसक्तियों के वशीभूत मेरे बेटों को भगवान ये दे दे मेरी बेटी का ये कर दे और वो धर्मगुरु भी कहता है कि बस इतनी ही भक्ति है और आपके सर पे घुमा करके सक्का जीभ में डाल लेता है आप कभी अंतर्मुखी नहीं हो आप कभी जीवन के सत्य को नहीं खोज पाते अब वो गुरु करेगा ना तो मोक्ष हो जाएगा सिख का में आपकी भक्ति भी आपकी भौतिकता भी जेब में खोज यहीं पर आकर मर गई इसी को यह सूत्र कह रहा है कि बाहर बैठे अनुमान क्या लगा रहे हो क्यों भटक रहे हो क्यों भौतिकताओं में ही सत्य को खोज रहे हो अपने अपने भीतर जाओ आत्मा ही तुम्हारा जनक है आत्मा ही तुम्हारा जीवन का आधार है और आत्मा ही सत्य है और उसी में जाकर अपने अपने सत्य खोजो ये ब्रह्म सूत्र गया न कि सिक्के के कभी इस पक्ष में चिपक के उस पक्ष में चिपक के जैसे नेता की गोद में जैसे गुरुजी की पेट में तुमको तुम्हारे भीतर जाना है तुम्हें अपने में खोजना है कि तुम्हारा सत्य क्या है दुर्लभ है मनुष्य की योनि यूं यो व्यर्थ मत कर देना आज मनुष्य होके भी अपने रहस्यों को न जान पाए तो कल क्या कुत्ता बिल्ली बन के जानोगे ये विवेक ये बुद्धि ये सब कुछ प्रभु ने तुम्हें दी है इसका अनादर मत कर देना इसलिए दिखावा भक्ति नहीं भीतर जाके उस सत्य से जोड़ो वो सत्य जिसका तुम स्वरूप हो वो सत्य जिसके कारण तुम हो और उसे अंतिम रूप से स्वीकारो कल्पना करें कि इन ऋचाओं के साथ जब बच्चे समाज में लौटते थे तो क्या वो कभी आसक्त हो सकते थे और ऐसे बच्चों से जुड़ा समाज भी क्या वैकुंठ से कम होता होगा आज क्योंकि सत्य बाहर था नहीं और हमने उसे बाहर ही माना तो हमने ना नाते खोए रिश्ते खोए मन की विश्वास खोए क्या नहीं खोया है ईमानदारी खोई है सब कुछ तो लुटा बैठे क्योंकि हमने हमेशा बाहर दिखावों को में ही सत्य खोजना चाहा और दिखावे के ही सच्चे बनना चाहा अंतर भी मैले हो गए बहुत मैले हो गए कहा इसे पढ़ो अपने भीतर खोज और जब समाज गुरुकुल से लौटता था तो सौ सौ व्यक्तियों का एक परिवार एक चूला होता था क्या उनमें कभी अविश्वास और संदेह होते थे और आज पति पत्नी में विश्वास बहुत बहुधा हिल जाया करता है तो सोचो कि तुम सब भी हुए हो हु, अथवा असभ्य हो गए हो हु। तुम उन जंगली पशुओं से भी तो नीचे जा रहे हो तथा कथित सभ्यताओं के नाम पर आज गुरुकुल ही तो नहीं है हमें और अब आए लीला कथा में चलें क्योंकि भगवान राम के लीला के उन क्षणों में हैं जिन्हें हम बहुत विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत हमने जाना कि श्री राम कथा हमारी ही कहानी है महाविष्णु तथा जगत माता लक्ष्मी ने राम भगवान श्री राम और जानकी के रूप में प्रकट होकर लीला की है लीला का उद्देश्य होता है पहले अध्यापक छोटी क्लास में लीला करता है कबूतर से कहा खरगोश से कहा गाय से गा बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और इस प्रकार वो काखा गा पढ़ते हैं उनसे परिचित होते हैं तभी तो अगली कक्षा में जा सकते हैं तो यहां परमेश्वर लीला कर रहे हैं कि वो वेद जो तुम्हें यहां नहीं समझ में आ रहे हैं आओ मैं तुमको तुम्हारी कहानी तुम्हें सुना दू दस इंद्रियों को रथने वाली निग्रह करने वाला मन दशरथ दस इंद्रियों को दस बनाने वाला मन दशानन रावण है अभी जो कहा ये याती ये कहातीहती वत्सद सदने, सदने कि जिसने इस मन को सदन में कर लिया रथ लिया बांध लिया वो क्या हुआ दशरथ और जब मन दशरथ है तो तन अवध है और जब दस इंद्रिया दसवों बनी हैं और तृप्तियों की तो मन दशानन है और तन लंका है असरों की लंका है जरा झाक के देखो अपने अपने भीतर अवध जीते हो यह लंका में वास है हमारा पूछो अपने से देखो अपने भीतर देखो कि कितने लुटे लुटे हो देखो कि कितने बर्बाद हो चरित्र में विश्वास में आस्था में सत्य में सभी में तो और बाहर कितने कितने झूठे आडंबर है देखो पढ़ो अपने को ये वही तो कथा है जिसे हम क्षण क्षण ऋचाओं के साथ पाठ करते आ रहे हैं उसी प्रकार जैसे गुरुकुल में पढ़ाते थे एक गंभीर इतिहास को प्रत्येक बालक के जीवन के क्षण बनाकर उसी परमेश्वर के दर्शन को लीला कथाओं में डालते हुए उसको उसके जीवन के संपूर्ण स्वरूप पढ़ाने और हमारी कथा आई है कि जान जी रावण को मारने के उपरांत राघवेद ने निर्णय किया कि धर्म तो पतित पामन किसी को अपवित्र कहने का अधिकार किसी को नहीं है और वे चाहते हैं कि जानकी जी लौटे लेकिन जानकी जी के पास ने कहा कि राघवेन्द्र मेरे मन में संकोच है आप जानते हो मैं पवित्र हूं अयोध्यावासी तो नहीं जानते एक क्षणिक लोग था स्वर्ण मृत का विधाता ने वो भी पूरा किया हिरण सोने का छोटा सा ना दे पूरी सोने की लंका दी लेकिन उस लोभ ने यहां माता लक्ष्मी स्वयं लीला करके दिखा रहे हैं कि तुम सबको कहा पहुंचा देता है और लोभ ही लोभ जीते हो मतलब ही मतलब जीते हो कैसे उद्धार होगा हमारा और जानकी जी कहते हैं कि राघवीन मैं कैसे लौटू अब तो ये अग्निया ही मेरी शरण स्थली अब मेरा नाम लेकर कोई रघुकुल पर कलंक उभारी तो दान में दी हुई सांसें भीख में मिले जीवन के क्षण लेकर जानकी भी रघुकुल का कलंक बनके के तो नचीना जाएगी जानकी लौट के नहीं जाए। आज मेरा मन लंका से बाहर हुई है ये बुद्धि जानकी आत्मा श्री राम उसका वर्ण करना चाहते हैं लेकिन आज मेरे पाप मुझे सामना करने का साहस कहाँ दे पाते हैं मेरे संकोच बीच में खड़े हो जाते हैं और वे नहीं मानती हैं और अग्नियों में प्रवेश करती हैं तो स्वयं अग्नि देव प्रकट होकर कहते हैं कि हे निष्पाप महातपस्विनी मेरी लपटें भी अब तुझे कभी न चलाएंगे और कहा कि राघवेन्द्र तुम्हारी ये मर्यादा कि धर्म पतित पावन है किसी को बुरा मत कहो हर गिरे हुए को उठाओ सीने से लगाओ उसे भी सुधरने का उठने का अवसर दो क्योंकि ब्रह्म ज्वालाएं तो पतन को तुम्हारे त्याज मल को भी सुगंधित फलों में लौटाती हैं तो धर्म की राह किसी को पतित कहने के नहीं सबको सीने से लगाने की कारांत तेरी ये मर्यादा से ही तुमने जो ये मर्यादा बनाई है इस अंतरयुग युद्ध में आकर अंतरद्वंद में आकर इसी मर्यादा के कारण हे राघवेंद तुम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगे और हमने कथाएं भी उलट दी जो आजकल आप रामलीलाओं में नाटकों में किताबों में पढ़ते हैं यह मूल कथा है जानकी ने कहा कि फिर भी मुझे संदेह है राघवी मेरे में संकोच है मैं लौट ना पाऊंगी यदि आप एक संकल्प लो मेरी सूरत जानकी है और मेरा अंतर आत्मा श्री राम है हज देखो कि लंका में आकर किस कदर बंट गए हैं कैसे कैसे संकोच खड़े हो गए हैं और हम सब लंकाई बन के जिए हैं, और उसे हमने उपलब्धि माना है I could cheat the people, I could deceive the people, and I have accumulated the wealth। क्या बात है भूल गए कि दौलत नहीं इकट्ठी हुई है चरित्र की दौलत सत्य की दौलत विश्वास की दौलत सभी कुछ तो लुट गया है एक सड़ी हुई लंका की जिंदगी ही तो जीते हैं अब नहीं तुम कमा के नहीं लाए अरे बहुत बहुत बर्बाद हो गए हो एक दुर्लभ जन के अमूल्य क्षणों को तुम पाप में मिठा आए हो तुम निर्धन से निर्धनतम हो गए हो कहा आपको संकल्प लें मुझे एक विश्वास दें तो मैं चल सकती हूं कहा क्या कहा आप इन अग्नियों के सम्मुख आप संकल्प लें जानकी कह रही है कि मेरे नाम पर यदि किसी ने भी संदेह किया तो आप तत्ण मेरा परित्याग करेंगे रागवींद स्तब्ध रह गए लेकिन जानते हैं कि जानकी इस संकल्प को लिए बिना लौटेंगी नहीं तो कहा जानकी फिर मैं दो संकल्प लूंगा एक नहीं दो तो। आत्मा ने जीव से कहा वो जो हम सब हैं जीवरूप हम सब जानक हैं हमारा आत्मा ही श्री राम है मेरी कहानी में मुझको भी तो आज सुना नहीं पा रहा हूं दूर पढ़ना चाहता हूं कहा अयोध्या कहां है और वो लंका कहां थी तू अयोध्या तू है लंका और ये देवतुल्य है मनुष्य की योनि, यू मिटाया जाता है और कहा कि मैंने तो रामायण के सारे मर्म जान लिए ना जब तक अपने को नहीं जानेगा इस कथा को क्या जानेगा कहानी तो तेरी है तो कहा कि जानकी फिर मैं दो संकल्प लूंगा कि जब भी तुम्हारे नाम पर कोई कलंक का कीचड़ उछालेगा जानकी तुम त्याग होगी मैं स्वीकारता लेकिन श्री राम भी उस अवध का परित्याग कर देंगे राम सजीव समाएंगे ये मेरा भी संकल्प है कांप जाती है जानकी कि कितना भीषण संकल्प ले डाला प्रभु राम ने और इस प्रकार लौटते हैं वो दोनों अरे जीव तू जानकी है और बता आत्मा श्री राम को कितनी पीड़ाएं देगा अपनी ही अंतर आत्मा वो जो तुझे रोम रोम जिना